मैं सदा उसके वश में रहता हूँ जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए शूर नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई काकभूषुण्ड जी कहते हैं हे गरुण जी शूरपणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है यानी ज्वाला से पिघल जाती है वह सुंदर रूप धरकर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा वचन बोली ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है ना मेरे समान स्त्री विधाता ने यह संयोग यानी जोड़ा बहुत विचार कर रचा है मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है मैंने तीनों लोगों को खोज देखा इसी से मैं अब तक कुमारी यानी अविवाहित रही अब तुमको देखकर कुछ मन माना है यानी चित्त ठहरा है सीता जी की ओर देखकर कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है तब वह लक्ष्मण जी के पास गई लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहिन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले हे सुंदरी सुन मैं तो उनका दास हूँ मैं पराधीन हूँ अतः तुम्हें सुबीता यानी सुख नहीं होगा प्रभु समर्थ है कौशलपुर के राजा हैं वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है सेवक सुख चाहे भिखारी सम्मान चाहे व्यसनी यानी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो धन और व्याभिचारी शुभ गति चाहे लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेना चाहते हैं यानी असंभव बात को संभव करना चाहते हैं वह लौटकर कर फिर श्री राम जी के पास आई प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण लक्ष्मण जी जी के पास भेज दिया। जी ने कहा, जो जो लज्जा को तोड़कर प्रतिज्ञा कर त्याग देगा, जो होगा, तब वह हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा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 तब शूर ने सब समझा सब समझाकर कहा, सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार यानी सूरतों के हैं वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणा को आगे कर लिया अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं गरजते हैं लरकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो पकड़ मार डालो और स्त्री को छीन लो आकाश मंडल धूल से भर गया तब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 कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे मरकत पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देख सिंह उनकी ओर ताक रहा हो पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाण छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया जैसे बाल सूर्य यानी उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देख राक्षसों की सेना थकित रह गई वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके मंत्री को बुलाकर खर ने कहा यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले पर हे सब भाइयों सुनो हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन यानी उत्तर सुनकर शीघ्र आओ दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा ये उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले हम क्षत्रिय हैं वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले यदि बल न हो तो घर लौट जाओ संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता रण में चढ़ा आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना यानी दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं जिन्हें सुनकर खर दूषण का हृदय अत्यंत जल उठा खर दूषण का हृदय जल उठा तब उन्होंने कहा पकड़ लो यानी कैद कर लो यह सुनकर हाँ यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति यानी सांग शूल यानी बरछी कृपाण यानी कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे श्री रघुवीर जी ने उन हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत अत्यंत तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चले, चले, बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे तब मन में मरना है ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर बहुत से छोड़े जिस जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहा पृथ्वी पर गिरने लगे बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं फिर वे माया करके उठ खड़े होते हैं आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं चील या क्रौच कौ आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं सियार कटकटाते हैं भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खपर भर रहे हैं वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। है उनके धड़ जहां तहा गिर पड़ते हैं फिर उठते हैं फिर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्ही का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर कर पिशाच दौड़ते हैं ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खर दूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं मरते नहीं बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत यानी राक्षस 14000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया जिसमें शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़मरी सब यही राम है इसे मारो इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण यानी मोक्ष पद पाते हैं कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं आकाश में नगाड़े बज रहे हैं फिर वे सब स्तुति करके अनेक विमानों पर सुशोभित हुए चले जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए तब लक्ष्मण जी सीता को ले आए चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं नेत्र आघाते नहीं इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खर का विध्वंस देखकर ने जाकर रावण को भड़काया वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी शराब पी लेता है दिन रात पड़ा सोता रहता है तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है शुरू रावण से विषयों के संग से सन्यासी बुरी सलाह से राजा मान से ज्ञान मदिरा पान से लज्जा नम्रता नम्रता के बिना यानी यानी होने से मद आ, से प्रीति और अहंकार गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार नीति मैंने सुनी है शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए ऐसा कहकर शोरपणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है अरे दशक तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए शूर प्रणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे उन्होंने शूर प्रणखा की बाह पकड़ कर उठाया और समझाया लंका रावण ने कहा अपनी बात तो बता किसने तेरे नाक कान काट लिए वह बोली अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं वन में शिकार खेलने आए हैं मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं वे शोभा के धाम हैं राम ऐसा उनका नाम है उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है सौ करोड़ रति यानी कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है उन्हीं के छोटे भाई ने मेरी नाक कान काट डाले मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला खर दूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे उसने शूर प्रणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया उसे रात भर नींद नहीं पड़ी वह मन ही मन विचार करने लगा देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके घर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव से तर जाऊँगा इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं अतव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था शिवजी कहते हैं हे पार्वती यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो <coughs> लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में में गए, तब अकेले कृपा और सुख के श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले हे प्रिय हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करू तब तक तुम अग्नि में निवास करो श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना हे भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार से भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी हे आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा तुम करने वाले कपट बनो जिस उपाय से मैं उस राजधु को हर लाऊ तब उसने यानी मारीच ने कहा हे दशाशीष सुनिए वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं हे तात उनसे वैर न खीजिए उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है यानि सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था जिससे मैं क्षण भर में सौ योजन पर आ गिरा उनसे वैर करने में भलाई नहीं मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो गई है मैं अब जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं और हे तात यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा यानी सफलता नहीं मिलेगी जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है अपने कुल के कुशल विचार कर आप लौट जाइए यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी दी यानी दुर्वचन कहे और कहा अरे मूर्ख तू तो गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया शास्त्री यानी शास्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख, धनवान, वैद्य, कवि और इन नौ व्यक्तियों से विरोध यानी यानी करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तक यानी उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा सोचा के उत्तर देते ही यानी ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा फिर श्री रघुनाथ जी का बाण लगने से ही क्यों ना मरूं हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया वह मन ही मन सोचने लगा अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश यानी किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है आह वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया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 फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा हे hey भाई वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं तुम बुद्धि और विवेक द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना प्रभु को देखकर मृग भाग चला श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े वेद में जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते अर्थात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 सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी उसके हृदय के प्रेम को पहचानकर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं यानी स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री राग रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया है दुष्ट मरीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े हाथ में में धनुष और कमर में शोभा दे रहा इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी यानी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वह भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी तुम शीघ्र जाओ तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे माता सुनो जिनके विलास यानी भ के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय यानी प्रलय हो जाता है वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन यानी हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर कर वहां चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे रावण सूना मौका देखकर यति यानी सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया जिस डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते वही वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ यानी चोरी के लिए चला। काक जी जी कहते हैं हे गरुण जी इस प्रकार कुछ पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता यानी भड़ियाई का मतलब है सूना पाकर कुत्ता चुपके चुप, चुपके से बर्तन भांडो में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है उसे भड़ियाही कहते हैं मैं देख रहा जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते वही दस सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाही के लिए चला काक जी जी कहते हैं हे गरुण जी, इस प्रकार प्रकार पर पैर रखते ही शरीर से तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता रावण ने अनेकों की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया सीता जी ने कहा हे यति गोसाई सुनो तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई उन्होंने गहरा धीरज कहा अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। यह वचन सुनकर रावण को क्रोध आ गया परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा दिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला किन्तु तो डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था सीता जी विलाप कर रही थी हा जगत के अद्वितीय श्री रघुनाथ जी आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी हे दुखों के हरने वाले हे शरणागत को सुख देने वाले हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है मैंने क्रोध किया उसका फल पाया श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है हाँ, प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं प्रभु को यह मेरी विपत्ति कौन सुनावे यज्ञ के अन्य को गधा खाना चाहता है सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सब जीव दुखी हो गए जटायु ने सीता जी जी की की वाणी सुनकर पहचान लिया कि कि रघुकुल रामचंद्र पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो वह बोला हे hey, सीते पुत्री भय मत कर मैं इस राक्षस का नाश करूंगा यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो उसने ललकार मन में अनुमान करने लगा कि या तो यह मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला अरे यह तो बूढ़ा जटायु है यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला रावण मेरी सिखावन सुन जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा योद्धा योद्धा रावण रावण रावण को कुछ उत्तर नहीं, कुछ उत्तर उत्तर नहीं नहीं सॉरी देता। तब क्रोध करके दौड़ा, उसने के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई तब खिसिया हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला उसे भय कम न था सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं मानो है के वश में में पड़ी हुई हुई यानी जाल में फंसी हुई, कोई भी नहीं हो पर्वतों पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरे नाम लेकर वस्त्र डाल दिया इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न कराके, कराके, सब व्यवस्था ठीक अशोक के के वृक्ष नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम यानी राम नाम रटती रहती हैं। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा हे भाई तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ हाथ जोड़ कहा हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। बस खत्म ही हो रहा है। वे विलाप करने लगे हा गुणों की खान जानकी हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले हे पक्षियों हे पशुओं हे भौरों की पंक्तियों तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है खंजन तोता कबूतर हिरण मछली भौरों का समूह प्रवीण कोयल कुंदकली अनार बिजली कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी वरुण का पाश कामदेव का धनुष हंस गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो है। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है हे प्रिय ही प्रकट क्यों नहीं होती इस इस प्रकार प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के के अथवा स्वरूपा शक्ति श्री श्री सीता सीता जी के स्वामी, श्री राम जी स्वामी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो पूर्ण काम आनंद की राशि अजनवा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य कर रहे हैं आगे जाने पर उन्होंने पति जटायु को पड़े देखा वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं, यानी चिन्ह हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर को स्पर्श किया यानी उसके सिर पर कर कमल फेर दिया <coughs> शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही तब धीरज धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा हे भव यानी जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए हे नाथ रावण ने मेरी यह दशा की है उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है हे गुसाई वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है सीता जी कुररी यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी हे प्रभु मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे हे कृपा निधान अब ये चलना ही चाहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा हे तात शरीर को बनाए रखिए तब उसने हुए यह बात कही मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी भी मुक्त हो जाता है ऐसा वेद गाते हैं वही आप मेरे नेत्रों का विषय होकर सामने खड़े हैं हे नाथ अब मैं किस कमी यानी पूर्ति के लिए देह को रखू नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे हे तात आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है जिनके मन में दूसरे का हित बसता है यानी समाया रहता है उनके लिए जगत में कुछ भी यानी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है हे तात शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए मैं आपको क्या दू आप तो पूर्ण काम है यानी सब कुछ पा चुके हैं हे तात सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा यदि मैं राम हूं, तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम यानी दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए श्याम शरीर है विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है हे राम जी आपकी जय हो आपका रूप अनुपम है आप निर्गुण हैं सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं दस सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले विशाल भुजाओं वाले और भव छोड़ाने वाले कृपाल श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ आप अपरिमित बल वाले हैं अनादि अजन्मा अव्यक्त यानी निराकार एक अगोचर यानी अलक्ष्य गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य इंद्रियों से अतीत यानी जन्म मरण सुख दुख हर्ष आदि उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं उन निष्काम प्रिय यानी निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों यानी दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ